महाभारत शांति त्रिसततमो दिष्ट्यधिकतमोध्याय नागराज का ब्राह्मण के पूछने पर सूर्यमंडल की आश्चर्यजनक घटनाओं को सुनाना ब्राह्मण उच विवस तो गति पर्यण वोढ़ुम भवास्तृमचक्र आचर्यूतर्म ब्राह्मण ने कहा नागराज आप सूर्य के एक पहिए के रथ को खींचने के लिए बारी बारी से जाया करते हैं यदि वहाँ कोई आश्चर्यजनक बात आपने देखी हो तो उसे बताने की कृपा करें करे नागवाचन आश्चर्यानाका प्रतिष्ठा भगवान रवि यतो भूता प्रवर्तन्ते ते सर्वे नाग ने कहा ब्रह्मण भगवान सूर्य तो अनेकानेक आश्चर्यों के स्थान हैं क्योंकि तीनों लोकों में जितने भी प्राणी हैं वे सब उन्हीं से प्रेरित होकर अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त होते हैं यस्य रश्मि सहसत्रे सुशाखा श्री वह विहंगमा संसिद्धा यदा दैवत जैसे वृक्ष की शाखाओं पर बहुत से पक्षी बसेरा लेते हैं उसी प्रकार सूर्य देव की सहस्त्रों किरणों का आश्रय ले देवताओं से ही सिद्ध और मुनि निवास करते हैं यथो तो वायुर्विण्रित सूर्यरत्न श्रितो महान तत्माचार्य अतः परम महान वायुदेव सूर्य मंडल से निकलकर सूर्य की किरणों का आश्रय ले समूचे आकाश में फैल जाते हैं इससे बढ़कर आश्चर्य और क्या होगा विभद्य तो विप्रर से प्रजा नाम हित कामया तो यम वर्षाश्चर्या मतः परम ब्रह्म से प्रजा के हित की कामना से भगवान सूर्य उस वायु को अनेक भागों में विभक्त करके वर्षा ऋतु में जो जल की वृष्टि करते हैं उससे बढ़कर आश्चर्य और क्या होगा मंडल मध्यस्थो महात्मा परमत्त लोकांक परम सूर्य मंडल के मध्य में उसके अंतर्यामी महात्मा सूर्यदेव अपने उत्तम प्रभा से प्रकाशित होते हुए समस्त लोकों का निरीक्षण करते हैं उससे बढ़कर आश्चर्य और क्या होगा शुक्रो नाम सिदो ये धरोम बरे तो तोयम त्रिषति वर्षा मास्च्या, कि माश्चर्या मतः परम शुक्र नामक काला मेघ जो आकाश में वर्षा के समय जल उत्पन्न करता है वह सूर्य का ही स्वरूप है इससे बढ़कर और क्या होगा योष्टमासनाक्षित योष्टमा पय प्रत्यादत्ते पुनः काले किश्चर्य मत पर सूर्यदेव बरसात में पृथ्वी पर जो पानी बरसाते हैं उसे अपने विशुद्ध किरणों द्वारा आठ महीने में पुनः खींच लेते हैं इससे बढ़कर आश्चर्य की बात और क्या होगी तस्यते तस् तेजो विशेषे सुवयमात्मा प्रतिष्ठिता यीज तो मही चेयम धारित सचरा चरा यो महाबाहू शाश्वत पुरुषोत्तम अनादि निधन विप्र किश्चर्य मत परम विप्रवर जिस सूर्यदेव के विशिष्ट तेज में साक्षात परमात्मा का निवास है जिनसे नाना प्रकार के बीज उत्पन्न होते हैं जिनके ही सहारे चराचर प्राणियों सहित यह समस्त पृथ्वी टिकी हुई है तथा जिनके मंडल में आदि अंतरहित महाबाहु सनातन पुरुषोत्तम भगवान नारायण विराजमान है उनसे बढ़कर आश्चर्य की वस्तु और क्या हो सकती है आश्चर्याणाम इवाशर्यम एकम तुम्हें सुणु विमलेयया दृष्टम अम्बरे सूर्य संशयान किंतु इन सब आश्चर्यों में भी एक परम आश्चर्य की यह बात जो मैंने सूर्य के सहारे निर्मल आकाश में अपनी आंखों देखी है उसे बता रहा हूँ सुनिए लोकास्तपति प्रत्यादित्य प्रतिकाश पहले की बात है एक दिन काल में भगवान भास्कर संपूर्ण लोकों को तपा रहे थे उसी समय दूसरे सूर्य के समान एक तेजस्वी पुरुष दिखाई दिया जो सब ओर से प्रकाशित हो रहा था सलोका तेजसा सर्वान स्वभाषा निर्विभाषय आदिभिमुखो भेती गंगनम पाटियन वह अपने तेज से संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करता हुआ मानो आकाश को चीरकर सूर्य की ओर बढ़ा आ रहा था हुताहुती हुताहुतिव व्याप्य तेजो मरीच भी रूपेण द्वितीय भास्कर घी की आहुति डालने से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान वह अपनी तेजोमयी किरणों से समस्त ज्योतिर्मंडल को व्याप्त करके अनिर्वचनीय रूप से द्वितीय सूर्य की भांति दे दीप्यमान होता था तस्या भी गमन प्राप्त हस्तौ दत्तौ विभस्वताम केनापि दक्षिण हस्तौ दत्त प्रत्ययअर्चितार्थिनाम जब वह निकट आया तब भगवान सूर्य ने उसके स्वागत के लिए अपनी दोनों भुजाएं उसकी ओर बढ़ा दी उसने भी उनके सम्मान के लिए अपना दाहिना हाथ उनकी ओर बढ़ा दिया ततो तथोभित गगनम प्रविष्टो रस्म एक तत्तेज क्षण ना आदित्यताम ग तत्पश्चात आकाश को भेद कर वह सूर्य की किरणों के समूह में समा गया और एक ही क्षण में तेजो के साथ एकाकार होकर सूर्य स्वरूप हो गया तत्म तेज समागो को भवे सूर्य उस समय उन दोनों तेजों के मिल जाने पर हम लोगों के मन में यह संदेह हुआ कि इन दोनों में असली सूर्य कौन थे जो उस रथ पर बैठे हुए थे वे अथवा जो अभी पधारे थे वे ते वा संदेहाय प्रक्षा महे रवि का एस दिव्या क्रम्या सूर्य इवा पर ऐसी शंका होने पर हमने सूर्य देव से पूछा भगवान ये जो दूसरे सूर्य के समान आकाश को लांघकर कर यहाँ तक आए थे कौन थे इत महाभारत शांति परवि मोक्षधर्म परवणि उच्छवृत्तोपाख्या द्विष्टियधिक त्रिशतमोध्याय तो इस प्रकार सी महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में उच्चवृत्ति का उपाख्यान विषयक तीन सौ बासठवाँ अध्याय पूरा हुआ